और सावन का महीना एक फैल हो गया बरसा नहीं तो बारह ही महीना चट हो गए किसान के बचा ही क्या उसके पास बीरबल क्या तेरी बात है फिर दूसरा एक सवाल पूछा उसका भी उत्तर मिल गया बीरबल को वजीर बना दिया और जीवन भर अकबर बीरबल के चुटकुले लोगों ने सुने हैं जीवन भर बीरबल का संपर्क करते हुए अकबर खुश फाल रहे जब बीरबल मर गए तो अकबर ने ये वचन उचारे कि आज तक तो किसी मर्द के साथ जीते थे अब तो बेवकूफों के साथ जीना पड़ेगा खुदा ताला अब मुझे जीने का रस चला गया अब बीरबल के जीवन में ऐसा चमत्कार कैसे आया ये मंत्र का प्रभाव और मंत्र को शक्ति कहां से मिली उसी परमात्मा की श्री राम तो कबीर जी ने कहा सुनना सखना कोई नहीं सबके भीतर लाल मूर्ख ग्रंथी खोले नहीं कर्मी भयो कंगाल कर्म तो आदमी करे लेकिन कर्म इतने अधिक न कर दे कि जहां से कर्म करने की शक्ति आती उस शक्ति दाता कोई भूल जाए और लोग बोलते हैं कि हमारा तो भाग्य ऐसा है जीवन ऐसा है छा कहू वैसा मोहा प्यायो, वैसा ही हो। नहीं नहीं, श्री कृष्ण के जीवन में देखो श्री राम जी के जीवन में देखो संत कंवराम जी के जीवन में देखो नानक जी के जीवन में देखो 16 वर्ष 6 महीने और 15 दिन की उम्र के थे उन दिनों में बंद कमरा करके बंदगी करते भगवान का भजन करते रात्रि को माँ ने दस्तक दिया बेटे अब सोजा देखो सब लोग सो गए मध्य हो गई नानक जी अपनी चटाई संकेल कर सोने की तैयारी करते हैं इतने में पपीहा ने कहा पिहू पिहू नानक जी बोलते मां पपिया अपने प्रीतम को याद कर रहा है और मैं प्रीतम को भूल जाऊं मां मुझे याद करने दे याद करते करते ओ, ओ। साधारण लड़का नानक के नाम से जो गिने जाते थे गुरु नानक हो गए कबीर जी साधारण व्यक्ति गिने जाते थे संत कबीर हो गए कबीर की इच्छा थी कि रामानंद स्वामी से मुझे मंत्र दीक्षा मिले मंत्र देने वाले संत जितने ज्यादा अनुभवी होते उतना शिष्य का ज्यादा उत्थान होता है तो महाराज और ये कुछ समर्थ संत हैं पहुंचे हुए संत हैं लेकिन कबीर कौन सी जाति के ये पता नहीं चलता था क्योंकि रास्ते से मिले थे बच्चे और जुल्हा नेपाला था तो कोई समझते थे, थे कि यवन का पुत्र है कोई समझते जूलहा का पुत्र है तो पंडित लोग उनको गुरु के पास नहीं जाने देते थे आखिर कबीर ने क्या करा कि गुरु महाराज रोज स्नान करने को अमृत वेले जाते थे तीन चार बजे तो कबीर जी ने घास फूस की दीवाल बना दी और एक जगह रास्ता रख दिया रामानंद स्वामी खड़ाऊ पहनते थे टप टप टप पावड़ियों पर जब उतर रहे थे तो कबीर जी वहां अंधेरे में सो गए और कबीर जी के ऊपर स्वामी का चरण लग गया तो कबीर जी के, तो के मुंह से राम राम निकल गया जी तो आनंद और मस्ती में उन्नत होते गए और कबीर के जीवन में कुछ प्रभाव आने लगा तो पंडितों ने कहा तू निगुरा है बोले निगुरा नहीं मेरे गुरु स्वामी रामानंद है जय गुरु रामानंद रामानंद स्वामी राम राम मेरा रोम रोम में रमरा रामानंद स्वामी जाके रामानंद को कहा कि तुमने मंत्र पलित कर दिया यवन को मंत्र दे दिया रामानंद ने कहा मैंने तो उनको मंत्र नहीं दिया बोले वो बोलता है बोले ले मेरे पास उस समय पंडित लोग समझते थे कि भगवान प्राप्ति कराना कोई हमारे बपोती है मोनोपोली है हकीकत में भगवान प्राप्ति कराना किसी की मोनोपोली नहीं है जो सच्चे महापुरुष होते हैं उनके संपर्क में साधक आता है तो उन्नत हो जाता है भगवान तो सबके हृदय में बसा हुआ है भगवान कोई करियाणी की दुकान की चीज नहीं है कि उठा के कोई दे देगा भगवान तो छुपा है लेकिन अज्ञान की परतें दूर करने की युक्ति बढ़िया हो तो काम जल्दी बन जाता है कबीर को लाया गया सभा के बीच ऊंचे आसन पर महाराज बैठे इर्द गिर्द सब पंडित थे कबीर जी को मुजरिम की ना ले आए गए और कबीर जी से महाराज जी ने कहा कि भाई मैंने तेरे को कब मंत्र दीक्षा दी कबीर जी ने कहा गुरु महाराज कुछ महीने पहले मध्य हो प्रभात के समय बोले मैंने तो प्रभात के समय तेरे को नामदान तो नहीं दिया कभी बोले तो गंगा किनारे नहाने को जा रहे थे बोले राम राम राम झूठ बोलता है बोले महाराज झूठ नहीं बोलता हूं सच बोलता हूं तो बोले मेरे सामने मेरे को झूठा कर रहा है उठाई खड़ाऊ जैसे मां का हाथ चलता है ढाई सिर का और गाल पे आता है तो ढाई तोले का हो जाता है ऐसे खड़ाऊ उठाई बोले झूठ बोलता है बोले महाराज नहीं गुरु महाराज ने खड़ाऊ दे मारी दो चार उसके सिर पर राम राम राम मेरे को जूठा बोलता है कबीर जी बोलते तब की दीक्षा झूठी तो गुरु महाराज अब की तो सच्ची आपके खड़ाऊ का भी स्पर्श हो गया और राम नाम भी आपके श्रीमुख से मिल गया तब की दीक्षा जूठी तो अब का तो नामधन सच्चा रामानंद स्वामी समझ गए कि ये सतपात्र शिष्य है और ये राम नाम की कमाई करके बहुत तेजी से बढ़ेगा उनको कहा भाई चाहे तुम लोग मेरे को मानो चाहे न मानो लेकिन मेरा तो ये शिष्य कबीर जी है और कबीर जी बहुत उन्नत हो गए तुलसीदास जी महाराज समाधि में बैठते थे राम राम रटते रटते रटते फिर उस श्वास को रिधम बनाकर उस जहां से राम की चेतना राम रोम रोम में बसा वहां दिल लगाकर समाधि हो गए तुलसीदास महाराज के दर्शन करने गए थे नाभाजी महाराज जिसने भक्तमाल लिखी गुजरात में बड़े प्रसिद्ध हुए भक्तों को जो कथाएं मिलती हो भक्तमाल से वो भक्तमाल के रचिता नाभाजी महाराज तुलसी महाराज के दर्शन करने गए तुलसीदास महाराज समाधि में थे तो नाभाजी महाराज वापस चले गए भक्तों ने बताया कि नाभाजी महाराज स्वयं आए थे तुलसीदास जी को दुख हुआ कि संत मेरे द्वार आए और मरे को दर्शन नहीं हुआ तुलसीदास जी कुछ दिनों के बाद समय निकाल के नाभाजी महाराज का दर्शन करने गए उस समय नाभाजी महाराज के आश्रम में भंडारा था नाभाजी महाराज के पास गए कौन तुलसीदास महाराज तुलसीदास महाराज गए उस समय नाभाजी महाराज के आश्रम में भंडारा था और भंडारे में साधु संत और भक्त लोग बैठ गए थे और महाराज जहां जुतियां पड़ी थी वहां तुलसीदास चुप के शांति से जाके बैठे परोसने वाला जब परोसने आया तो उसने तो पत्तले परोस दी थी दोनों परोस दिए थे अभी तो बाद में आके बैठे तो परोसने वाला पुड़िया लेके निकला तो पुड़ी तो हाथ में ले ली मालपुए बांटने वाला आया तो मालपुए ले लिया अब आया खीर बांटने वाला खीर माना किरनी दूध पाक खीर बांटने वाला आया तुलसीदास के पास तो कोई साधन नहीं था लेकिन किसी संत की जुत्ती पड़ी थी तुलसीदास ने वो जुत्ती उठाई और खीर परोसने वाले को कहा कि इसमें परोसते बोले राम राम राम ये क्या करते हो ये तो चमड़े की जुत्ती है तुलसीदास ने कहा तुलसी जामुख धोखे निक से राम ताके पग की पगतरी मेरे तन को चाम जिसके मुंह से दुखे से भी राम निकल जाता है उसके चरणों की जुती में बन तभी भी मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा तो इसी में परोसने वाला भागा नाभाजी महाराज के पास कि ऐसे कोई संत आए नाभाजी आए ओहो संत तुलसीदास जिनके मैं दर्शन करने गया था गले लगे और नाभाजी महाराज के आंखों से गंगा यमुना बरसने लगी कि आज मेरे भक्त का मेरु मुझे मिल गया 108 दाने माला में होते हैं 108 दाने तो हो और मेरु ना हो तो माला पूरी नहीं होती ऐसे आज मेरे ग्रंथ को पूरी पूरा करने वाला ये संत का दर्शन मेरे को मिला है नाभाजी महाराज गदगद हो गए तुलसीदास कहते हैं राम नाम अघ पुंज नशावत इसीलिए हमारे दैनिक व्यवहार में भी आदमी सामने मिलता तो हम राम राम बोलते ही राम नाम वैदिक मंत्र है राजा रामचंद्र जी आए तभी राम राम जपते लोग नहीं रघुराजा भी राम राम जपते थे दशरथ राजा भी राम राम जपते थे उसके पहले भी राम राम जो रोम रोम में बस रहा है चैतन्य उसका नाम है राम इसलिए हम व्यवहार में मिलते हैं तो राम राम दो बार बोलते तीन बार भी नहीं बोलते राम राम राम एक बार भी नहीं बोलते दो बार बोलते कि त्यू जिसकी सत्ता से देख रहा है और मैं जिस सत्ता से मिल रहा हूं उन दोनों के आधारभूत जो चैतन्य है उस परमात्मा को धन्यवाद है राम राम अगर कोई आदमी संसार से जाता है तभी भी बोलते हैं, राम बोलो भाई राम राम बोलो भाई राम अगर किसी आदमी का ये वो हो जाता है तो बोले इसका तो बेचारे का राम रम गया है और कोई आदमी गलत काम करता है तभी भी व्यवहार में कह देते कि मुख में राम बगल में छुरी और कोई आदमी आता है और खाने पीने की चिंता नहीं आया दो पांच दस दिन राह फिर किसी और शहर में गया कि महाराज कहां रहते हो बोले ये तो रमते राम है श्री राम तो हमारा राम नाम वह में इतना ओत प्रोत हो गया है भारतीय लोगों का कि उस रोम रोम में रमने वाले चैतन्य का नाम राम है और उस चैतन्य की शक्ति जगाने का संकेत है एक बार संत कबीर के सुपुत्र कमाल गंगा किनारे देखते हैं कि कोई सेठ आया है 200 सौ पंडाओं को भोजन कराने का प्लानिंग हो रहा है सेठ से पूछा कि पंडाओं को भोजन क्यों कराते बोले धन कमाने में कुछ न कुछ पाप होता है और धन की कमाई का दसवा ऐसा जो सत्कर्म में नहीं खरचता है वो अशांत दुखी और बीमारियों में उसकी बर्बादी होती है और परलोक में उसको दुख सहना पड़ता है तो मैं जरा दान पुण्य करता हूं और मेरे को कोढ़ की बीमारी कोढ़ भी ठीक हो जाएगा बोले अशांति और अनिद्रा है या कोढ़ है तो राम नाम के उच्चारण से ठीक हो जाएगा दान तो करो मैं मना नहीं करता एक बार राम बोल तो कोढ़ ठीक हो जाएगा सेठ बोलता है कि एक बार क्या मैं तो दसों बार बोलूं कोड़ ठीक होता तो बोले प्रेम से एक बार राम नाम बोलेगा कोड़ ठीक हो जाएगा गंगा में गोता मार गंगा में गोता मारा हे राम हे राम करा लेकिन देखे तो कुछ नहीं कमाल कहता है कि कमाल है कि राम नाम की उंडी मटाई और फायदे कौन था फिर से गोता मार फिर से गोता मारा कोई फर्क नहीं तीसरी बार गोता मारो तीसरी बार गोता मारो तो कमाल भी उतरा है गंगा में हाथ में डंडा था ओ, गोता मार के जब बाहर आते पीठ पे दे मारा डंडा हे राम हे राम तो वो सुषुप्त जीवन शक्ति कुंडली शक्ति जागृत हो गई और एक एकाएक चमत्कार हो गया उसका कोड़ दूर हो गया कमाल बोलता है अब पता चला कि तीन बार राम कहने के तीसरे समय डंडा मारने से काम होता है जय राम जी की कमाल खुश होता हुआ कबीर जी के पास गया कि बाप तेवा बेटा और वड़ वड़तेवा टेटा जैसा बाप ऐसा बेटा आप अब चिंता नहीं करें पिताजी मैं आपकी गदी संभालूंगा कबीर जी नाराज हुए कि तीन बार राम नाम खर्च करने से जरा सा कोर दूर क्या यार तो वरी बड़ा अपने को चतुर मानता है जा संत तुलसीदास के पास जा राम नाम की महिमा जानना है तो संत तुलसीदास के पास कमाल पहुंचा तुलसीदास ने कहा कि अच्छा कोड़ी का कोड़ ठीक किया तीन बार राम राम बोलने से नहीं नहीं जाओ पूरी काशी में ढंडेरा पिटवा दो जिसको भी कोड़ की बीमारी हो सब आ जाए शाम होते करीब 500 सौ कोड़ी आए तुलसीदास समाधिस्थ होकर तुलसी के पत्ते पर राम लिखकर उसको घोलकर मटके में डालते और वो रस सबको छाटते पांच सौ ठीक हो गए कमाल समझ गया कि राम नाम अगर तुलसी के पत्ते पे लिख के और छाटते तो पांच सौ ठीक होते कभी ने बोला ये भी नहीं है जा रोहिदास उसके पास सुरदास के पास गंगा के उस पार बैठे सुरदास उनके पास जा मित्र को लेकर गए गंगा के उस पार कि हमने पिताजी को राजी करना चाहे लेकिन पिताजी राम नाम की महिमा आपके पास हमको भेजा है सीखने के लिए बताओ राम नाम की क्या महिमा ले देखो गंगा जी में मुर्दा बहा जा रहा है जवान का उसको ले आओ तो मैं दिखा दू कम सोता के कमाल है आंखें है नहीं सुरदास है और गंगा में मुर्दा बहा जा रहा है मित्र के सहयोग से मुर्दे को घसीट के लाए और महाराज सुरदास महाराज ने मुर्दे का हाथ पकड़ के कान में कान पकड़ते हुए कान में राम शब्द का रकार कहा संकल्प करके मुर्दा जिंदा हो गया कमाल आया पिताजी के पास के पिताजी अब पता चला कि राम नाम का रकार बोलने से मुर्दा जिंदा होता है बोले सामान्य आदमी बोलते तो नहीं होता है जितना आदमी गहरा होता है जितना उस चेतन के साथ तादाद में होता है उतना उस राम नाम का फायदा जैसे संत कंवर राम अयो सबई राम वरी चौ श्री राम साईं कंवर राम की माँ तीर्थ बाई सतराम दास जी के आश्रम में झाड़ू बुहारी करती थी सबरी भीलन की नाई मटका पानी का भर के रखती थी जो कथा सुन के जाए उनको पिलाती थी वर्षों के बाद सतराम दास महाराज की नजर पड़ी कि माई इतनी सेवा करती है क्या चाहे के बाबा कुछ नहीं बस तुम्हारी दया चाहे अच्छा अच्छा भगवान भी दया थी भगवान की दया होगी बच्चा हो गया बच्चे का नाम कौर राम रखा गया मां ने बच्चे को कहा कि बेटा साधु संत मिल जाए तो कोहर ऐसे ही खिलाना पा चौरा चौं कोहर है। आयो कोहरन वालों कोहर बेचते थे गरीब कुल में जन्मे थे आप गरीब कुल के हो या बड़े कुल के हो पठित हो या अनपठित हो लेकिन जीवन शक्ति तो उतनी सब में छुपी है कोई साधु संत मिल जाए उनको कोहिर खिला देना पैसा नहीं लेना साधुओं की जमात आ रही थी कुछ भूखे प्यासे थे कंवर राम को बोला हे पैसे पाई हलंदी ब पायू पाई टे पाय पैसों नवा पैसा अगे पाई जा जैर जिलेबी एत मिलन की मानू डापी पे रुपए जन तो मिले श्री राम डे भाई पैसे पैसे सबको कोयर मिले तो पहली तो खाली हो गई संतो ने बोला पैसा हलो बोले नहीं महाराज इतनी सेवा जेको जन्म मरण ते डरे साध जिना की शरणी बढ़े जेको अपना दुख मिटावे साध जिना की सेवा पावे नानक जी का वचन उस माँ ने बता दिया बेटा के सेवा करना महाराज मेरे को कुछ नहीं चाहिए अरे तू तो जो खा दो तो महाराज खा दो तो संत ने सोचा कि तुम बाहर का धन नहीं लेता तो अंदर का धन हम देंगे निगाह डाली बोले बैठ सामने अपने आंखों से वो नुरानी नजर बरसा दी कंवर आम महाराज जो चित्त शक्ति जागृत हो गई अब तो उनका कंठ मधुर हो गया अब तो उनकी वाणी आकर्षक हो गई उनका चित्त प्रसन्न रहने लगा नूराणी नजरसा दिल भर दरवेशन निहाल करे छो वया जादूणी मुझे जी में जोगी वया जादूही मुझे तिन सामिन थी, जी में जोगी जो ताम खेत संभार याद उन रहमत के मा वरवर ओडो निहारया जा में जोगी हा याद उनन जी, बाकिया उन्ह हरदम साथिया से संत सचा जिनसा प्रीत पकी पातिया मुंह पाती वीड़ी तीन साध उनहमत खे मौ सौ गोड़ा गाड़िया थी एक बात तुमसे पूछता हूं कि किसी के घर में राम बोलो भाई राम हो गया हो और कुटुंबी लोग रोए हों और 10 मिनट रोते हों 10 मिनट रोकर चुप हो गए और आप पहुंचो पूछो कैसा हाल है मजा है ना रोने में मजा आया तो क्या करेगा कहे घर में कोई गुजर गुजारा हुए मुझे तो कुटुंबी आदमी रोते हों और तुम जाके पूछो कैसा रोने में मजा आया तो आदमी क्या करेगा आंखें दिखाएगा या तो डंडा दिखाएगा कीर्तन करते करते ध्यान करते करते जब अंदर भाव के जागृत होता है फिर आदमी रोता है मैं चाहता हूं कि तुम लोगों को भगवान के बंदगी में कभी कभी आंसू बरसा दो वो आदमी 10-15 मिनट रोता है फिर कथा में से जब बाहर जाता है पूछते हैं कि कैसा रहा अरे के अज तो यार डो मजो ची अरे भगवान के लिए रोने में जो मजा आता है वो संसार के रोने में मजा नहीं और संसार के हंसने में भी मजा नहीं दिल हल्का फूल जैसा हो जाता है महाराज कंवर राम पर वो शक्ति हो गया और कंवर राम संत कंवर राम हो गए तो आज हम यह विचार रहे हैं कि हमारे जीवन को उन्नत कैसे करें धर्म वो है जो हमारे व्यवहारिक जीवन को उन्नत करे और पारमार्थिक उन्नति हो हमारी तंदुरुस्ती की रक्षा हो हमारा मन प्रसन्न हो हमारे बुद्धि का विकास हो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते झूमते थे उनका तन मन तंदुरुस्त हो जाता था मीरा कीर्तन करती थी नरसी मेहता कीर्तन करते थे और श्री कृष्ण तो कीर्तन करवाते करवाते बंसी बजाते बजाते अनपढ़ ग्वाल और गोपियों पर नूरानी निगाह डालते और लोग झूमने लग जाते थे एक बार तुकार महाराज मंदिर में गए हैं बोलते हैं भगवान तेरी बड़ी कृपा है कि मेरी पत्नी ऐसी झगड़ा खोरा कि मेरा मोह नहीं हुआ इसलिए मेरे को बंदगी मिली है संत एकनाथ गए कि भगवान तेरी बड़ी कृपा है कि मेरी पत्नी का बढ़िया स्वभाव इसलिए मैं भजन कर सकता हूँ नरसी मेहता के जाते हैं बोले महाराज तुम्हारी बहुत कृपा है अखिल ब्रह्मांड माँ एक तुम श्री हरी कीर्तन में मस्त हो जाते हैं कि भगवान ही सब तेरी कृपा का प्रभाव है नरसी मेहता भी कीर्तन करते तो तुकाराम भी कीर्तन करते हैं कंवराम भी कीर्तन करते टेवराम भी कीर्तन करते हैं रामकृष्ण भी कभी कीर्तन में मस्त हो जाते हैं अरे शंकर भगवान डमरू लेके नाचते हैं और कृष्ण बंसी लेकर झूमते हैं तो तुम ताल बजाते हुए जब हरि नाम में तन्मय होते हो तो हरि हरि होल अथवा राम नाम का उच्चारण करते हो तो तुम्हारी नस और नाड़ियों में हरि नाम के आंदोलन पैदा होते तुम्हारा रक्त शुद्ध होता है तुम्हारा मन पवित्र होता है इसका विज्ञान इस बात को आश्चर्य व्यक्त करता है की जो आदमी प्रेम से और धन्यवाद से भरा है उसकी निगाह पड़ने से एक घन मिलीमीटर मिली ब्लड में 1600 सौ जैसे श्वेतक तैयार हो जाते हैं और जो आदमी अशांति से घृणा से भरा है उसकी निगाह पड़ती है तो एक घन मिलीमीटर ब्लड से 15 1500 सौ जैसे श्वेतक नाश हो जाते हैं जब पवित्र वातावरण से रक्त इतना पवित्र हो सकता और शुद्ध हो सकता है तो नस और नाड़ियों में मन और बुद्धि में माइंड में कितना चेंजिंग होता होगा वो अभी अध्ययन कर रहे हैं एक बीड़ी आदमी पीता है कमरे में बीस मिनट के अंदर बीड़ी पीने वाले के शरीर में ब्लड में निकोटिन नाम का जहर फैल जाता है बीड़ी पीने वाले के ब्लड में तो निकोटिन नाम का पॉइजन आ जाता है लेकिन बीड़ी पीने वाले के पास जो छह आदमी बैठे हैं कमरे में उनको भी 20 मिनट में उतना ही घाटा होता है दारू की जो प्यालियां पीते हैं उस दारू में अहलकोल होता है जितना अलकोल ज्यादा उतना नशीला ज्यादा और आलकोल एक प्रकार का जहर होता है तो आलकोल दारू पीने वाले के ब्लड में आलकोल का हिस्सा आ जाता है और आलकोल के हिस्सा वाले खून से जो बालक पैदा होता है उसको आंख का कैंसर होता है उस बच्चे को नहीं हुआ तो बच्चे के बच्चे को उसके बच्चे को उसके बच्चे के बच्चे को उसके बच्चे को अथवा तो उसके बच्चे के बच्चे को होगा दसवीं पीढ़ी तक आपका कैंसर हो सकता है शराब तो उसने पिया लेकिन दस पीढ़ी तक उनकी बर्बादी हो सकती है जब बोतल की शराब दस पीढ़ी को बर्बाद कर सकती है तो राम नाम की शराब एक किस कुल को आबाद कर दे इसमें क्या आश्चर्य है एक बीड़ी छह आदमी का सत्यानाश कर सकती है उसी कमरे में तो राम नाम की मधुर ध्वनि आसपास के वातावरण को पावन कर देश में क्या आश्चर्य त्रेता युग बदल रहा था कलयुग का प्रवेश हो रहा था और राजा परीक्षित की नजर पड़ी कि क्षुद्र बैल का पैर काट रहा है बोले तेरा अभी यमपुरी में निवास कर देता हूँ बोले महाराज मैं साधारण आदमी नहीं मैं कलजुक हूँ बोले फिर तो तेरे को मारूंगा बोले नहीं महाराज मेरे में बहुत दोष है लेकिन एक गुण है कलजुक में स्त्रिया बाजार तक पहुंच जाएगी भाई भाई का लिहाज नहीं रखेगा कलजुक में मैं जुआ में रहूंगा सुवर्ण में रहूंगा और ऐसे ऐसे अपने दोष बताए बोले तेरे को अभी मारता हूँ बोले महाराज रुको सतयुग में बारह साल तप करने से त्रेता और द्वापर में यज्ञ करने से जब जितना पुण्य होता था कल युग में एक माला एक बार भगवान का नाम लेने से उतना पुण्य होगा जितना 12 साल में होता था 12 साल आदमी तपस्या करे उतना पुण्य कलयुग में एक माला 108 बार भगवान नाम लेने से इतना पुण्य होगा परीक्षित राजा ने तीर कमान रख दिया कल युग दूर जाकर खड़खड़ाहट हंसने लगा बोले क्यों रे हंसता है बोले महाराज हस्ता इसलिए हूं कि मैं ऐसा कल जुगू की एक माला करने दूं तब ने घंटों भर गप्पे सपे में चला जाएगा लेकिन सौ बार भगवान का नाम नहीं लेने दूंगा जिबान पे ताला धर दूंगा भगवान ने कहा अगर तू ताला धरेगा तो कीर्तन की परंपरा चलेगी ताला खोलने वाले संत भी पैदा हो जाएगी जयराम जी चैतन्य महाप्रभु हो गए वे सात वर्ष के थे नंदिया गांव में काशी के बड़े विद्वान आए थे उनको शास्त्रार्थ करके परास्त कर दिए थे वे न्याय के बड़े आचार्य थे और अपनी पाठशाला चलाते थे और लग गया रंग और हरिबोल हरिबोल करते हुए कीर्तन करते झूमते थे एक बार रास्ते में अपने साथियों के साथ जा रहे थे उनको प्यास लगी मट्ठा बेचने वाला छाछ बेचने वाला सिंधी में चूं डुद्ध विकरणवारों डुद्ध खपे डुद्ध एडाच मट्ठा पिला साथियों ने पिया चैतन्य महाप्रभु ने पिया मट्ठा वाला बोलता है कि महाराज आज मेरा मठा बेचना सार्थक हो गया भक्त ने पैसा देना चाहा, मठा वाला बोलता नहीं हरि बोल की मस्ती में जो मस्त संत उसने मट्ठा वाले की तरफ निहारा बोले अच्छा अभी तो मठ्ठा पड़ा है अब बेचना मत घर चले जाओ घर गया तो कथा कहती है कि मठ्ठा नहीं है वहां गिन्निया देख रहे श्री राम तुलसी अपने राम को रीज भजो या खीज भूमि फैके उगेंगे उल्टे सीधे बीज सियावर रामचंद्र की समर्थ रामदास के दर्शन करने गया था शिवाजी महाराज दोपहर हो चली थी सैकड़ों साथी थे मंत्री आदि थे सिपाही आदि थे समर्थ रामदास की झोपड़ी और एक सेवक और पास में पहाड़ रामदास ने कहा कि शिवा भोजन करके जाना शिवा चौका के इतने सारे लोग समर्थ रामदास शिवा के मन का भाव समझ गए कि शिवा सब लोग भोजन करेंगे तू भी करना गुरुजी का सेवक चकित हो गया कि ये क्या? इतना तो सीधा भी नहीं और कब बनेगा? समर्थ रामदास जान गए रसोई की विदमणा और शिवा के मन के भाव बोले ये पहाड़ है न चट्टान हटा दो अंदर घुस जाओ वहां अभी भोजन तैयार तुम्हारे लिए बना बनाया है शिवाजी घुसा महाराज पकवान तैयार मानो अभी कोई भोजन बनाकर और चिमनिया जलाकर चला गया है चिमनियों पे बरू सबने भोजन किया और पान के बीड़े भी पड़े थे जैसे भोपाली पान मशहूर है ना श्री राम भोपाली पान में चुनो खपे पान तो पहले के जमाने के सोने के वर्क लगते थे चांदी के वर्क लगते थे सत्रह वस्तु पड़ती है पान में आज कल आज कहीं का ना वो पान को छुकाने श्री राम उस प्रकार के पान शिवा ने खाए दूसरे ने खाए समर्थ रामदास के चरणों में शिवाजी महाराज बोलते हैं कि प्रभु ये क्या लीला है एक भी रसोईया नहीं एक भी धुआं करने वाली लकड़ी नहीं और गर्मागर्म व्यंजन तैयार बोले शिवाजी इस बात को समझना है तो संत तुकाराम के पास कभी जाना अब तो शिवाजी को और आश्चर्य हुआ कि संत तुकार के पास कभी जाए देखें क्या कुछ महीनों के बाद संत तुकाराम के दर्शन करने को शिवाजी गए अपने काफले के साथ दो तीन माइल दूर काफला रखा और आदमी भेजा के शिवाजी आपके चरणों में दर्शन करना चाहते हैं इजाजत हो तो आऊ तुकार ने कहा कि अभी दोपहर हो गया है तुम्हारे कितने आदमी हैं जो स्वयं भोजन बना के ही पाते हैं। दूसरे के हाथ का नहीं और कितने आदमी बना बनाया खाते और घोड़े कितने हाथी कितने हैं ऊंट कितने हैं मैं चारा भिजवा दू और दूसरों के लिए भोजन तैयार भिजवा दू तुकाराम की ये बात सुनकर नौकर को शिवाजी महाराज कहते हैं कि तुकाराम तो संत आदमी उनकी झोपड़ी का ठिकाना नहीं है मंजीरे भी पत्थर के हैं कंजूम जो कुछ दे दे उनका प्रसाद समझ के अपने भंडार में डाल देंगे और फिर अपना बबरची बनाएगा और खाएंगे आदमी गया रास्ते में देखे तो एक के में रसोई तैयार बनी आई है और शिवाजी महाराज को तो बुलाने के लिए आदमी आ गए हैं कि मंडप तैयार है जैसे भगवान रामचंद्र जी के भैया भरत बुलाने को जा रहे हैं और भरद्वाज ऋषि ने रिद्धि सिद्धि को हुक्म करके सब घोड़ों को खाने की व्यवस्था वजीरों को रहने की व्यवस्था प्रजाजनों को खाने पीने ओढ़ने की व्यवस्था रिद्धि सिद्धि के बल से रातों रात खड़ी कर दी ऐसे ही तु, तुकार महाराज ने मंडप मंडप तैयार करवा दिया रिद्धि सिद्धि के बल से शिवाजी महाराज मंडप में रहे भोजन किया फिर पूछते हैं कि गुरु महाराज ने भी ऐसे मेरे को एक बार भोजन कराया था और ये बात आपसे मुझे सीखने के लिए भेजा था तो ये रास्ते में मंडप लग गया और ये भोजन तैयार हो गया ये क्या है कृपा करके बताओ तुकार बोलते यहाँ तो मेरे पास टक्का नहीं है दो कोड़ी नहीं है लेकिन कुबेर भंडारे कहा तिजोरी भी मेरे आगे छोटी है श्री राम यहाँ तो झोपड़ा में है बरसात टिमटिमाती, लेकिन वहीं कुठ में, में मेरा वास है यहां की कुंजियों का मेरा पद, मेरे पास कोई कुंजी नहीं तिजोरी की लेकिन सबकी कुंजियां जिसके पास है वो मेरे पास अपनी कुंजियां धर के जाता है श्री राम तुकाराम महाराज पठित नहीं थे लेकिन कीर्तन और ध्यान के प्रभाव से इतने ऊंचे महान पुरुष हो गए कि तुकाराम महाराज ने जो अभंग गाए हैं वे अभंग महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में एमए के विद्यार्थी पढ़कर और परीक्षा में पास होते हैं ये सारी की सारी योग्यताएं कहां से आती है तुम्हारे अंदर छुपे हुए उस चैतन्य अंतर्यामी राम से फिर राम कह दो कृष्ण कह दो अल्लाह कह दो जो कहना है जो तुम्हें कहना है लेकिन है तो वही एक नूरते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे तो कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण सुबह उठते थे तो चिंतन करते थे मेरा चैतन्य राम आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंतर धारा सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण सब सपना है संसार खेल है कृष्ण कभी काली से काली नाग से भिड़ते हैं तो कभी धैनकासुर कभी तो बकासुर तो कभी अर्कासुर तो कभी धैन से लेकिन कृष्ण के जीवन में कभी अशांति उद्वेग दुख नहीं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आते थे श्री कृष्ण के जीवन में कि महाराज आदमी चकित हो जाए लेकिन श्री कृष्ण रोज सुबह उठकर अपने आत्मा राम में स्नान करते थे अपने आत्मा में गोता मारते थे मैं भी आपको सलाह देता हूँ कि आप भी आज सुबह गोता मारा हो तो अच्छा है लेकिन अब रात को सोते समय गोता मारना और सुबह उठते समय बिस्तर से गोता मारना मत के विचारों का बच्चों पर अपने पर और वातावरण पर असर पड़ता है आप हल्के विचार करते हैं तो बच्चों का जीवन भी पतित होता है अपना भी पतित होता है आप फरियाद के विचार करते दुखियां, दुखियां, या तो तो दुख बढ़ता है। बीमार हुं, बीमार हुं, तो बीमारी बढ़ती है सुबह उठकर, रात को अगर नींद ना आई हो तो सुबह उठकर चेहरे पर साढ़े बारह मत बजाना मोह ख रात बैसा निंदई कानाई सजी रात घड़ा ले जाए ऐसा करके दूसरे के आनंद को नाश मत करना सुबह उठो तो कहना कि रात भर मेरा मस्तिष्क इतना सावधान था कि हर टकोरे का आवाज सुन सकता था भगवान ने या शक्ति कितनी बढ़ा दी ऐसे करके दूसरे के आनंद में अभिवृद्धि करना कहीं किसी के दुखद समाचार सुनाने हो तो जल्दबाजी मत करना कि अड़े अड़े तुझो ही थी गई अड़े अला ना न जितनी देर बाद में सुनाओगे उतनी घड़ी तो वो सुखी रहेगा और दुखद समाचार सुनाना है तो उसको ज्यादा दुख न हो इस भाषा से सुनाओगे तो ये भी तुम्हारी एक प्रकार की सेवा हो गई समझो किसी का कुछ हो गया एक्सीडेंट या किसी को चोट लगी उसके बापो और कुटुम्बी को सुनाना है तो भाई दिसो तो गैस कांडी हजार मानू मरिया तो मोरबी में ही थे एडा मानू मरिया संसार ऐसे ही है और आज हमने सुना है कि आपके बच्चा मोटरसाइकिल से जरा सा उसके पैर में थोड़ा चोट लगा है भगवान की दया होगा ठीक हो जाएगा लेकिन अब ऐसा हो गया आप तो समझ से काम लेंगे दुखी नहीं होना है ऐसा करके उसको सहने की भूमिका बनाकर अगर दुख की बात आप सुनाते हैं तो आपका हृदय पवित्र होता है श्री राम तुम खुशी बांटते हो तो तुम्हारे पास खुशी रह जाती है तुम चिंताएं बांटते हो तो चिंताएं रह जाती तुम फरियाद बांटते हो तो फरियाद रह जाती सूरज के सात रंग होते हैं है तो दुप उसमें से सात कलर बनते हैं गुलाब गुलाबी क्यों है कि उसने छह रंग अपने में रख दिए गुलाबी रंग लौटा है इसलिए वो गुलाबी है पौधा हरा क्यों है कि उसने हरा रंग लौटाया है इसलिए हरा बच गया किसान के घर गेहूं ज्यादा क्योंकि खेत में गेहूं फेंका इसलिए उसके घर में गेहूं है बाजरी ज्यादा क्योंकि बाजरी खेत में फेंका तो इसलिए उसके घर में बाजरी है इसलिए तुम जैसा देते हो ऐसा पाते तो हो तो हो थोड़ा पसंद बंद थी श्री राम बच्चों को पांच तुलसी के पत्ते दे दो चबाने को, सा को सारा सत्य मंत्र दिला दो और थोड़ा ध्यान करे पढ़ने में तो ठीक रहे लेकिन समाज में भी उन्नत हो जाए श्री राम गंगा किनारे विरक्त महात्मा ब्रह्म ज्ञानी संतों की मुलाकात होती है हमारी उन संतों ने कहा कि इस आश्रम एक काम तो जरूर करो कि जो लोग सत्संगी सत्संग है, उनको ये बात तो सुनाओ कि ऑपरेशन नहीं करावे बार मैं एक बार थे बह बारे बार थे ऑपरेशन नहीं नहीं माइयों की तंदुरुस्ती खराब होती भाई कराते तो खराब होती ऑपरेशन नहीं करावे ऑपरेशन दो वे, तो वे लोग कराए जिनको दो दो लुगाई चार चार लुगाई करते और आठ आठ बच्चे पैदा करते वो लोग ऑपरेशन कराए श्री राम